यथार्थ शरणागति का स्वरूप पंडित राम की निर्गुण रूप तो अत्यंत सरल है पर सगुण को कोई नहीं जानता क्यों तो उन्होंने कहा कि जब निर्गुण होता है तब भले ही वह दिखाई न देता हो पर वह इतना सुरक्षित है न उसको कोई काट सकता है ना कोई उसका विरोध कर सकता है ना कोई उसकी आलोचना कर सकता है उसमें कोई घटना नहीं है कोई चरित्र नहीं है पर जो ही सगुण होना त्यों ही घटनाएं प्रारंभ हो जाती है श्री रामकृष्ण को देखकर भ्रम उत्पन्न हो गया ये ईश्वर है कि नहीं यह भ्रम साधारण व्यक्ति को ही नहीं स्वामी विवेकानंद के मन में बार बार हुआ है इसका अर्थ यह है कि वह तो कितना भी सजग और विवेकी व्यक्ति हो जब वह चरित्र देखेगा घटनाएं देखेगा तो उसको लगेगा कि ऐसा जो बोल रहा है या रो रहा है व्यवहार कर रहा है वह कैसे ईश्वर हो सकता है तो ऐसी स्थिति में सगुण के साथ यह समस्या है और उसका समाधान क्या कह कर दिया गया समझाने के लिए एक दृष्टान्त है अब दृष्टान्त तो दृष्टान्त है वह पूरा प्रभावित नहीं कर सकता था अनेक बेस धरी नित्य करही नटकोय सोई सोई भाव देखा वे आप न होई न सोई आपने अभिनेता को हरिश्चंद्र के रूप में देखा और बड़ा स्वागत किया उनके गले में माला पहनाई उसने उस समय आपसे वैसा ही व्यवहार किया पर उसकी विशेषता क्या है वह अभिनेता यह जानता है कि वस्तुतः मैं हरिश्चंद्र नहीं हूँ केवल दिखला देता हूँ लोगों को भले ही वह हरिश्चंद्र लगे पर वह स्वयं को हरिश्चंद्र मानने की भूल करे तो इसके घर दान मांगने वालों की ऐसी भीड़ इकट्ठी होगी कि वह बेचारा एक घंटा भी हरिश्चंद्र बना नहीं रह पाएगा वह निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वगुण साकार होकर दिख रहा है उसे कोई कहता है क्या आप राम हैं कोई कहता है क्या आप कृष्ण हैं कोई कहता है क्या आप दुर्गा हैं शिव हैं वह सब में हाँ करता जाएगा आप यह झगड़ा न करने लगिएगा कि तब उसने ऐसा कहा था उससे उसने कहा यह कहा था अब उससे ऐसा कहता है कई बार तो लोग यही कहते हैं कि हमें इस रूप में दर्शन हुआ भगवान ने यह कहा भगवान के कहने की बात तो ऐसी है कि वे अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग बातें कहते हुए मिलेंगे कभी तो मानवी आचरण करते हुए यह कहने लगेंगे कि सगुन होने लगा नेत्र फड़कने लगा राम सगुण जनाये कर फर कहीं मंगल अंग वन जाने से पहले भगवान का शुभ अंग फड़क रहा है वे ईश्वर की तरह नहीं बोलते विचार करने लगे कि इस सगुण का फल क्या है अब ईश्वर भी सगुण अशुण पर विचार करे तो विचित्र ही लगेगा वे परस्पर कहते हैं कि यह सगुन बताता है कि भरत आने वाला है भरत आगमन सूचक अहि किंतु भरत जी बिल्कुल नहीं आए उस शगुण का कोई फल भी नहीं हुआ भगवान राम को तो वन जाना पड़ा लेकिन भगवान राम ने यही कहा कि लगता है भरत आने वाले हैं क्यों बोले भरत सरिस प्रिय को जग माह यही सगुन फल दो शरनाहि भरत से बढ़कर मुझे और कोई प्रिय नहीं है इसलिए सगुन का और कोई फल हो ही नहीं सकता तो लगता है कि भरत के समान कोई प्रिय नहीं है सुग्रीव जो भगवान को भूल गए चार महीने तक भगवान से मिलने नहीं आए लजाए हुए थे तो भगवान ने हंसकर स्वागत करते हुए कहा तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय भरत जिम्मे भाई तुम तो मुझे भरत के समान प्रिय हो वहाँ कहते हैं कि भरत के समान कोई प्रिय नहीं है और यहाँ कहते हैं कि सुग्रीव भरत के समान प्रिय है लक्ष्मण जी मुस्करा कर देखने लगे उन्होंने सोचा कि आपकी प्रमाण पत्र देने में उदारता दिखाई दे रही है अगर आपको सुग्रियों और भरत एक जैसे लग सकते हैं तो आपके पास कोई अनोखी ही दृष्टि हो सकती है जो दूसरों में नहीं है इसकी पराकाष्ठा तब हो गई जब श्री राम लंका से लौटकर अयोध्या आए और गुरु जी से बंदरों का परिचय कराते हुए कहते हैं ये सब सखा सुन मुनि मेरे भय समर सागर कह बेरे भरतहुते भरत अधिक प्यारे अब किस चौपाई को प्रमाण माने भरत सरिस प्रिय को जग मही को प्रमाण माने या सुग्रीव के लिए कहते हैं तुम प्रिय मोर भरत जीव भाई या जब कहते हैं ये बंदर मुझे भरत से भी अधिक प्रिय है भरत मोहि अधिक प्यारे अब यह ना मान लीजिएगा कि ईश्वर किसी को भी संतुष्ट करने के लिए इस तरह की मिथ्या बात कह देते हैं वस्तुतः करने के लिए इस तरह की मिथ्या बात कह देते हैं वस्तुतः इसका अर्थ तो यह हुआ कि जो परिपूर्ण दृष्टि है उन्हें तो परिपूर्णता ही दिखाई देती है वह उनकी अपनी दृष्टि है इसीलिए तो लक्ष्मण जी ने जब श्री भरत जी के विरुद्ध बोलना प्रारंभ किया तो उनको लगा कि भगवान राम कुछ बोलना चाहते हैं उन्होंने कहा कि मैं आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप क्या कहने वाले हैं आप यही तो कहेंगे ना कि भरत बड़े सज्जन हैं सचमुच वे भी यही कहने वाले थे कि आप महान हैं सर्वज्ञ हैं पर उस सर्वजज्ञता को मिटाने वाली तो आप में इतनी बातें हैं सब पर आप तो सर्वत अपने आप को ही देखते हैं जहाँ आपको कोई दिखाई देता है उसे आप अपना ही प्रतिबिंब मान लेते हैं परंतु महाराज आपका यह प्रमाण पत्र आपकी दृष्टि में उपयुक्त होगा पर यदि जीव सचमुच आपके प्रमाण पत्र को सत्य मान ले तो ठीक नहीं होगा